ओम श्यामे साव्य परिषद चतुर्थाध्याय पंचदश घंटा के प्रथम मंत्र को विचार हुआ जिसमें उपकौशल के आचार्य जी पहुंच जाते हैं तो उपकोशल की विद्या का उपदेश करते हैं मैंने अग्रियों ने जो उपदेश किया तो मैं लोगों के उपदेश किया है मैं उस तत्व का उपदेश करूंगा जिसके असंगता है जिसके ऐसे असंगता है कि जिसके रहने की कुर्सी में भी इतनी असंगता है आंख में तो कहा क्या उपदेश है कहा ये सो अक्षम पुरुषो दृष्य के साथ विधिवास है ये तद अमृतम अभयम ये तद बण्यति ऐसा उदृष्ट किया ये जो आंख में जो पुरुष दिखाई पड़ता है यही आत्मा है और यही अमृत है अविनाशी है यही अभय है क्यों शरीर का अवयव नहीं उसका अवे है उसका इसलिए अभय है अवयव वाले को अवय विच्छिन्न होने का अभ्य होता है और ये तब ब्रह्म यही व्यापक ब्रह्म है असंग उसके ऐसी महिमा है उसके खान में आख में कोई घी डालते या पानी डालते हैं जल डालते हैं तब पीपल को से बाहर होता है आंख में प्रसन्न नहीं उसी प्रकार ये पुरुष भी ऐसा ही है असंग है ऐसा बता रहा है कि जो मंत्र है ये सो अक्षण पुरुषो दृश्य थे ऐसा आत्मधर्वभाष मंत्र आया है ऐसे ही मंत्र अष्टम अध्याय में आया था इंद्र और विदर्जन को उपदेश करते हुए ब्रह्म प्रजापति बोलेंगे दृश्य थे ऐसा आत्मधर्वभा का ये तद अष्टम अवय ये तद ऐसा उपदेश वहां भी ऐसे मंत्र किंतु आगे वहां तब वो या अब सुखे आए या आदर्श इत्यादि बोलने लगे जल में दिखा वही है शीशा भी दिखाई पड़ता है वो भी वही है ऐसा ही, ही। हाँ वही है प्रजापति जो सर्वत्र है वो उनकी दृष्टि ऐसी थी ऐसा मंत्र वहां पर आएगा तो इसके भाष्य हो गया है टीका के साथ देखना है तो ये ऐसो अक्षणी पुरुषों दृश्यते न्याया भाष्यकार ने अर्थ दिया था या ये सो अक्षणी पुरुषों दृश्यते विपृत चक्षवीर ब्रह्मचर्या शांत विवेकीवीर दृष्टि दृष्टा दृष्टि के दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है ये जो दृष्टि हमारी है बाहर के विषयों को देखने की शक्ति दृक्शक्ति जिसको आंख कहा जाता है या आंख नहीं तो थूल सरिजाई ये गोलक है थूल सरिजाए इसमें एक दृक्ष शक्ति है ये जो गोलक तो अंधे का भी होता है जो अंधा व्यक्ति होगा उसके पास भी एक गोलक होता है किंतु दृक शक्ति नहीं है रूपादि को देख नहीं सकता वो दृक शक्ति को चक्षु कहा जाता है तो या आंख में जो दिखाई देता मैंने दृक्ष शक्ति का जो दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है मैंने प्रत्येक व्यक्ति को ख्याल होता है कि मेरे आंख ठीक है या नहीं है दोनों को जानता है अनुभव है उसको अपने आप आंख के विषय में सब जानते हैं आंख ठीक है या नहीं है चक्षु का चक्षु आंख का आंख है आत्मा आंख को देखने वाला या आंख तो बाहर देखने वाला है बाहर विषयों को आंख को देखने वाला होता है आत्मा ऐसा एक टीका भी कहते हैं अक्ष स्थान तद उपलक्षित हो द्रष्टा ये सब पुरुषों दृश्य तबंध है अक्ष स्थान जो आंख गोलक आंख इसमें तद उपलक्षित तो उस आंख से अक्षि से उपलक्षित जो द्रष्टा पुरुष होगा माने अक्षी को देखने वाला दृष्टा या यश पुरुषो दृश्य है ऐसा संबंध न साधार शेर नाशो सर्वेशा छायातिरिक्त दृष्टिगोचरताचरती आशंका अ ये, ये जो आत्मा आपने बताई आंख में जो आत्मा दिखाई पड़ता है ये सो है आंख में जो दिखाई पड़ता है तो वही आत्मा का आंख में एक दूसरे के आंख में एक दूसरे की छाया से अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखता अपनी छाया दूसरे के आंख में दिखाई पड़ती है यही शंका है नाशो सर्वेशाया तो दृष्टिगोचरतामत करती ये जो आत्मा बताया आपने दृष्टा पुरुष कहा ये तो सभी लोगों का छाया आत्मा से अतिरिक्त दृष्टिगोचर नहीं होता सबको आत्मा ही दिखाई देगा अपनी छाया दूसरे के आग में दिखाई पड़ती वो छाया इसे अतिरिक्त को आत्मा कौन से दिखाई पड़ता है कोई नहीं दिखाई देता इस शाह अरे बाबा सबको नहीं होता अधिकारी विशेष देखते है उसको अधिकारी ऐसा होगा वही जानते हैं माने तो अधिकारी विशेष का विशेष लगाते हैं निपृत ऐसे अधिकारी को होगा चार विशेषण संत अधिकारी होंगे उनको वो पुरुष का अनुभव होता है देखना माने जैसे दाल में नमक देखना ऐसा देखना है यार अनुभव में आना आंख विषय नहीं माना पुरुष गीता के पंचदश अध्याय में कहा उत्क्रांतम वा स्थितम्बा थी भुंजानम्बा गुणान्व विमुा दान उप्यंती पश्यंती ज्ञान चौष्ट आत्मा को ज्ञानी लोग देखते हैं कैसा देखते हैं कहते हैं उत्क्रावंतम यहाँ से जाता हुआ स्थितंबा भी यहाँ बैठा शरीर में रहता हुआ गुंजानंबा गुणान्वितम विषय का भोग करता हुआ उत्क्रा भी उत्क्रावंतम स्थितम्बा भी गुंजानंबा गुणान्वितम ये सब कार्य को करता हुआ विमूढ़ती है जो तो विवेकहीन है वो नहीं समझ पाते इस आत्मा को किंतु पश्चंती ज्ञान चक्षु जिसके पास ज्ञान रूपी चक्षु है वो इस आत्मा को देखते हैं आत्मा का माने अनुभव करते हैं वह देखना माने अनुभव करता है। ऐसे यहां भी है तो अधिकारी का विशेष समझा दिया निवृत्त चक्ष भी विषयों से व्यावृत्त हो गई इंद्रिया जिनकी मान विषयों से वैराग्य है जिनको यह लोक का भोग परलोक का भोग दोनों भोगों से जो व्यरत है यही है निवृत्त चक्ष यही है माने क्या है तो कहा निवृतानी विषय विमुखी विमुखानी चक्षु, चक्षु से बाह्य नि करणानी ऐसा ही ऐसा है माने निवृत्त हो गई है चक्षु जिनके चक्षु माने जितने इंद्रिया बाह्य इंद्रिया विषयों से विमुख करा दिए गए अंतर्मुखी वृत्ति मिलाए गए ऐसे लोगों के द्वारा वो चक्षु के दृष्टा को देखा पड़ता है निवृतानी वाले विषय विमुखी विमुखानी निवृत्तानी का विषयों से अलग की पृथक की हुई है और चपुमसी माने बाहकरणानी करण जितने भी हैं ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सबके सबको निवृत्त कर दिया विश्वास जिनका ऐसा का ऐसा हुआ तई उन पुरुषों के द्वारा दृष्टि के त्रष्टान रूप से दिखाई पड़ता है दूसरा विशेषण है माने क्या कर, और कहते हैं बाह्य करणानसत्वाधीन विशेषण तरह आगत है देखो बाह्य इंद्रिया अपने अधीन हो जाती है एक विशेषण है इसके लिए यदि ये विशेषण जिसके पास होगा तो बाह्य इंद्रिया बाह्यकरण जो है ये अपने अधीन हो जाते हैं बाह्यकरण नाम जो बाह्य इंद्रिया है हमारी देना तो अपने अधीन हो सकता है तो अधीन विशेषणा कर ब्रह्मचर्यादि साधन ही ब्रह्मचर्य आदि साधन में जिसने अपनाया है उसके बाह्य इंद्रिया अपने नियंत्रण में होते हैं अपने अधीन होते हैं आगे भीतर एक मन है उसके लिए कहना चाहते हैं मनसो विषय पर अवश्य राहित विशेषण बाह्यकर्म तो हो गए किंतु तो मन को निग्रह कैसे करें क्या तो मन को भी विषय से विषय का जो परवस्था है मैंने जिसके बिना नहीं होगा इसी बना हुआ है उसके रहित करने में विशेषण बनाते हैं शांत ही सांत हो जाए शांत ही शांत शांत हो मन को भी शांत करना शांत करना शांत करना निवृत्त चक्ष हेतु महा ऐसे विशेषणों से युक्त जो व्यक्ति होंगे तीन विशेषण जिसमें है मान निवृत्त चप शिविर ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न शांत है ये विशेषण से युक्त व्यक्ति होगा निवृत्त चक्ष हेतु महा विषयों से इंद्रियां पृथक हो जाती है अलग हो जाती है अंतर्मुखी वृद्धि होती है इसमें कारण बताते विवेक भी विवेकी होगा मानिए कि सत्य क्या है मिथ्या क्या है अलग अलग शक्ति को विवेक पृथक भावे धातु है अलग करना बिन्ना बोलते हैं जैसे चावल और धान को अलग करना होता है भावे, उस से बनता है विवेक शब्द बनता है विवेक हो जाता है धातु का होता है उन्होंने कहा विवेक भी कहा विवेक भी बता दिया ऐसे विवेकियों के द्वारा ही आत्मा दिखाई पड़ता है जो अलग करने की शक्ति है सत्य और झूठ मिथ्या को अलग करने की शक्ति है जल चेतन को अलग करने की जिसमें विवेक पैदा हो गया वही इस आत्मा को देख सकता है अनुभव कर सकता है कहा उनके द्वारा अनुभव हो जाता है आत्मा का पुरुषों अक्षणी दृष्टा इतना बृहत्म प्रमाण की है जो अक्षय का द्रष्टा पुरुष है कहा दृश्यते कहा यह आत्मी जो वासे कहा इसमें वृद्धावक श्रुति प्रमाणित करती है कि यह अक्षय पुरुष दृष्टा पुरुष है क्या है तो कहा चक्षुषा चक्षुहु ऐसा कहा है आंख का भी आंख है ऐसा कहा है। आत्मा को यह बताया है आंख का भी आंख है ये जो आंख है बाहर के विषयों को देखने के लिए है और ये जो दृक्शक्ति को देखने वाला आत्मा होता है देखने की शक्ति ठीक है कि नहीं है, है। स्वयं जानता है ऐसा आत्मा होता है एक कहा आचार्य है कि आचार्य ने यहां अलग से बता दिया येषो अक्षण पुरुषो दृश्य है ये विधोवाच यदम भव्य तमाम अग्नियों नईका ये, ये, तो तो ये, तो तो। ये अपूर्व विद्या अपुर्ण उपासना बताई आचार्य आचार्य अपूर्व विद्या उपदेशा आचार्य के द्वारा अपूर्व जो पूर्व में कथित नहीं हो वह अपूर्व ऐसे उपासना होने से अग्निनाम उत्तीर्ण प्राप्ता अग्नियों ने जो कहा था आचार्यस्तु स्तु ते गति में बढ़ता कहा था केवल गति मात्र कहेगा फल प्राप्ति के लिए मार्ग बताएगा कहा था न तो आचार्य जी तो विद्या बताने लग उपासना बताने लगे। तो इसलिए अग्नियों की बातें जुठी सिद्ध हो गई ये शंका है अनु इत्यादि शंका है भाषण ननु अग्नि उगतम पितम अग्नियों ने जो कहा झूठा हो गया अग्नियों ने कहा था आचार्यस्तु गतिम थे वक्ता बोला था आचार्य केवल तुम्हारे फल प्राप्ति के लिए गमन उत्तरायण मार्गों को बताएंगे कहा था क्योंकि आचार्य जी तो और ही कुछ बोल पड़े तो अग्नियों ने झूठ बोल दिया ये शंका एक दूसरा यथ अग्नियों का क्या कहना था आचार्यस्तु थे गतिम वक्ता गतिमात्र से वक्ता अग्नियों ने यही कहा था कि गतिमात्र कहेगा यही कहा था ना अग्नियों ने किंतु यहां तो उपदेश और हो गया कि तो अग्नियों के वचन से झूठा से तो हो गया एक दूसरा भविष्यम से अग्नि नाम भविष्य में क्या होने वाला ज्ञान ही नहीं उनको भविष्य में विद्या को उपदेश होने वाला अग्नि को पता ही नहीं है तो अग्नि को यह भी नाम भविष्य में क्या आने वाला है ये भी ज्ञान नहीं दो दोष आ रहा अग्नि अग्नि वचन में ये पूर्व आदि ने कहा अग्निवचन से गत्यंत्र अग्नि के जो वचन है इसके अन्य भी एक कहा भविष्यत इत्यादि कहा भविष्यत विषय में ज्ञान नहीं उनको दो बात है एक तो झूठ बोल गए अग्नियां और दूसरी बात भविष्यत के बारे में अग्नि के आह्वान क्या कहने वाले हैं दो ये झूठ सिद्ध हो गया कहा तो उत्तर देते हैं नई सदोषा करके देंगे ठीक में नावनी नाम उग्नियों अग्नियों के कथन झूठा नहीं जो कहा सत्य कहा अग्निओं ने आचार्यस्तु तो गति वक्त जो कहा सत्य है नावितेशम भविष्य विषय अज्ञानमिति और दूसरी बात अग्नियों को तेसाम अग्नि नाम को ना अग्नियों को भविष्य विषय में अज्ञान भी नहीं है ज्ञान है वो जानते हैं यदि दूसरी थी नश्व दोषण करके सिद्धांत कहा कोई दोष नहीं कहा क्यों देखो अग्नियों ने जो उपदेश किया था सुख सुख का आश्रय आकाश का उपदेश किया था कम ब्रह्म कम ब्रह्म करके कम को विशेष कम को विशेष से बनाया था सुखा का आश्रय से अग्नियों का उपदेश सुखाकाश है मान तो सुख रूप आकाश यही उपदेश था कम से लिया सुख और कम से लिया आकाश यही वो अग्नि का उपदेश है अक्षय दृश्य थे दृष्टुर अनुवाद आई जो सुखाकाश है ना सुख रूप ब्रह्म आंख में दिखाई पड़ता है इतने दृष्टा पुरुष का अनुवाद किया आ जाएगा अग्नियों का जो उपदेश है वही उपदेश है यहाँ भी उसी ने केवल के अनुवाद किया आचार्य ने पूर्व वक्ता का जो फिर आगे वाला वक्ता बोलेगा तो अनुवाद होता है अग्नियो ने जो कहा वही कहा उन्होंने सुख और आकाश रूप से कहा था उन्होंने अक्षिनी पुरुषों दृष्टि कर कहा दृष्टा रूप से बताया उसी को बताया अन्य उपदेश इसलिए अग्नियो को बच्चन जुटा नहीं ये कहा यद सुख गुण कम आकाशम उपास्यम अग्निधिर जो सुख गुण वाला जो आकाश है उसको आकाश माने आत्मा उसका उपासना करना करके अग्नियों ने कहा था उपदेश दिया था उपास्य वही है करके कहा था जो तस्वीर उसी सुगुण विशिष्ट आकाश को ही कारण ब्रह्म कौन ने सुख विशिष्ट आकाश कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म तो प्राण ब्रह्म कहा था सुख कम कम ब्रह्म कम ब्रह्म से कारण ब्रह्म को दिया था वही जो सुख सुख विशिष्ट आकाश है वही कारण ब्रह्म को दृष्टि रूपस्य दृष्टा स्वरूप होता है कारण ब्रह्म दृष्टा शब्द से बोला आचार्य दृष्टि अक्षिणी अनुवाद हो वो आंख में उसके अनुभव अनुभूति होती है ऐसे करके अनुवाद कहा अनुवाद गति व्याख्या क्यों अनुवाद किया आगे गति की व्याख्या करनी है ऐसे जो इसमें इस पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा उसकी क्या गति होगी दक्षिणान गति होती उत्तराणु गति होती गति की व्याख्या करनी है गति व्याख्या आचार्य क्रिय थे आचार्य के द्वारा ये दृष्ट अनुवाद किया जाता है तब नास्ट दोष तो है व्यक्त इसलिए वो दोनों दोष नहीं है कौन दोनों दोष और ये के वचन में मिथ्या भी नहीं है भविष्य विषय का अपरिज्ञान भी नहीं है अच्छा अक्षण दृश्य थे प्रयोगात् आचार्य छायात्मा आचार्य आंख में दिखाई पड़ता है कहा क्षणीय पुरुषों दृश्य थे आंख तो छाया को कहा यह शंका है Ye, ek, एक व्यक्ति का दूसरे के आंख में छाया पड़ती है उसी को कहा जाए, शंका अक्षण दृश्य दृश्यते इति प्रयोगात आंख में दिखाई पड़ता है ऐसा प्रयोग है ना ये यशो अक्षण पुरुषों दृश्यते, थे आंख में दिखाई आंख में क्या दिखाई पड़ता है छाया यदि प्रयोगात आचार्य छायात्मा विवक्षिता आचार्य के द्वारा छायात्मा भी विवक्षिता है शंका करके उत्तर देते हैं ये सह इत्यादि कहा ये समृतम छायात्मा अमृत नहीं होता तो अमृत होता है देखो छायात्मा जो होगा ना ये अमृतम इत्यादि आगे मंत्र है मंत्र का व्याख्या में ये अमृत क्यों छायात्मा अमृत तो न होता विनाशी होता है क्यों तो दूसरे के अधीन में होने वाला है यदि व्यक्ति है तो छाया होगी व्यक्ति नष्ट हो जाएगा छाया भी नष्ट हो जाएगी तो विनाशी है अमृत नहीं अविनाशी नहीं है छायात्मा और यहां विशेषण लगाया है एस अमृतम एतद अमृतम ऐसा कबला हुआ है एक आजाद अमृतम भाष्य में कहा अमरण धर्मी कहा मरण धर्मी वाला नहीं है मरण धर्म इसमें नहीं है चक्षु दिखाई वाले पुरुष का पुरुष ऐसा माने अविनाशी है ये चक्षुष तो पुरुष अविनाशी है छायात्मा अविनाशी नहीं अविनाशी होता है क्योंकि दूसरे के अधिन में छायात्मा सत्ता है व्यक्ति हो चाय आत्मा है व्यक्ति न हो तो चाय आत्मा नहीं है तो विनाशी है इसलिए अतएव अभयम अविनाशी है इसलिए अभय है अविनाशी को डर नहीं होता विनाशी को डर होता जब शरीर में मई बुद्धि करके बैठता है तो भयभीत रहता है जो विनाशी है विनाशी में तादात्म्य करके बैठ गया है मैं मरूंगा शरीर में तादात्म्य है तो शरीर विनाशी है इसमें तादात्म्य करने के कारण मैं मरूंगा करके भयभीत होता है किन्दु अविनाशी स्वरूप जब समझता है तो अभय हो जाता है अविनाशी अतएव अवय अविनाशी होने से ही अभय है जिसका विनाश नहीं होता उसको भय भी नहीं होगा भय है कि विनाश के डर से भय होता है विनाश आए नहीं तो भय नहीं इससे ही विनाशा आशंका वासन का जिसके विनाश की शंका होती है नाश होने की शंका तस्से भयपत्ति उसी को भय की भय खड़ी भय खड़ा हो जाता है विनाश की शंका शरीर आदि की है भय खड़ा होता है तद अभावत आत्मा में वो नहीं है चक्षुष्ठ पुरुष में यह अमृत है अविनाशी है तद अभावत भय के शंका न होने से अवयम भय का अभाव होने से अवयम अभ अभय है अतएव ये, ये तद ब्रह्म जो अविनाशी होगा अवय होगा वही ब्रह्म होता है क्यों बृहद अनंतम अनंत बृहद अनंत है देश काल वस्तु के घेरे में नहीं सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है सभी वस्तु में अनुगत है जैसे बिट्टी का मिट्टी के बने हुए सभी पात्र में अनुगत है ऐसा है इसी कृपा कर्पास जो होता है कपास जितने भी कपड़े होते हैं सब में अनुगत है इसी प्रकार कारण है ना वो कारण ब्रह्म है तो कार्य में अनुगत होता है किसी भी कार्य में नहीं है सभी में है अनुगत है सभी देश में है कई अभाव उसका नहीं है सभी काल में किसी काल में हो किसी काल में हो न हो ऐसा भी नहीं है ये शरीर तीनों के परिच्छेद के घेरे में पड़ जाता है उत्पत्ति के पहले नहीं था विनाश के बाद भी नहीं रहेगा वर्तमान तो तो तो में दिखाई पड़ता है ऐसा है तो उस एक काल में है उस काल में नहीं है काल के परिच्छेद काल परिच्छेद इसमें है इस देश में बैठा है तो उस देश में इसका अभाव है देश का परिच्छेद इसमें है और ये वस्तु ये नहीं हो सकता वस्तु भी इसमें है वस्तु परिषद आत्मा को नहीं है क्यों सबका कारण है वस्तु परिषद आत्मा शब्द कारण कार्य में होता है सभी देश में है सभी काल में है ये कहा बृहट माने अनंतम कहा ब्रह्म शब्द का अर्थ वृद्धि वृद्धौ धातु से मन प्रत्यय करके ब्रह्म बनता है सबसे बड़ा होगा उसको व्यापक तत्व को ब्रह्म कहा जाता है बृहद वो अच्छा ऐसा सूत्र है गुणादि सूत्र है प्रेमी रातु है और नकार को अकार भी हो जाता है बोलता है प्रेम वो अच्छा ऐसा गुणादि सूत्र है सबसे व्यापक सबसे बड़ा उसको कहते हैं ब्रह्मा ऐसा है यही कहा अच्छा आगे टीका भी कहते हैं इति शब्दों यथोक्त तो गुण उपास्य पुरुषो होता छायात्मा भक्ति वह शब्द आया है वास्तव में बृहद इति इसलिए आया है कहते हैं पूर्वोक्त तो गुणों से उपास्य होता है ये गुण लगा करके उपास्य होगा माने क्या होगा अमृतम और अभयम ए ब्रह्म ये गुणों से उपास्य होगा ये तीनों गुणों से विशिष्ट करके उपास्य होगा वह आत्मा इति शब्दों तो पुरुष ये जो पुरुष है इस इन गुणों से उपास्य होगा ये तीन गुण जो आपको बताया अभयम अमृतम अभयम और ब्रह्म ये तीन गुणों से उपास्य होगा पुरुष न छायात्मा तीनों गुणों से उपास उपासना के योग्य जो पुरुष है न छायात्मा भविष्य छायात्मा तो। नहीं हो सकता वो तो विनाशी होता है अविनाशी नहीं है ये सब उत्तर दे दिया असंगत्व नायम ना छायात्मा दूसरी बात ये भी है असंग है वो किसी के साथ भी संबंध नहीं हो उसका आत्मा का को कोई संबंध नहीं ये काल्पनिक संबंध है देहादि के साथ संबंध है तदा आत्मा काल्पनिक संबंध है वास्तविक संबंध नहीं है असंगत्व असंग होने से भी नायम छायात्मा छायात्मा नहीं हो सकता क्यों होता था केंच करके कहा केंच अश्य ब्रह्मणो अक्ष पुरुष जो आंख में दिखाई पड़ने वाला पुरुष है अक्ष पुरुष है इस ब्रह्म का महात्म इसके महात्म्य तो देखो महिमा इसकी विभूति विस्तार इसकी विभूति देखो कैसा है महात्मा देखो कैसा महात्म्य है तत्माने तत्रि तत में तत्पद तत तत्र स्थिति पुरुष स्थान है उस पुरुष का रहने के स्थान में तत्र मने स्थान उस जगह पर कहा जहाँ ये पुरुष रहता है कहा रहता है चक्षु तत्रा उस पुरुष के स्थान में उस उसके स्थान में अक्षय अशीर व उदतम बात कोई व्यक्ति इस आंख में घी डाल देता हो चाहे जल डालता हो तो बर्तमन ही एवं गिर अच्छा पलकु से ही बाहर हो जाता है पक्षम एवं बर्तन में पक्षम पक्षम भी कहते हैं इसको पंख फुलते हैं इसको बाहक में हो जाता है न चक्षुषा संपत्ति पद्म पत्र ने बार उदम कहा चक्षु के साथ इसे जल का और घृत आदि का संबंध नहीं होता जैसे पद्म पत्र के साथ जल का संबंध नहीं होता दृष्टांत दिया उसके स्थान की भी ऐसी महिमा है टीका ना चाहते टीका महात्मा स्थान द्वारा ना उच्च उस पुरुष की जो महात्मा है ना स्थान के उसके जाने की कुर्सी के, के द्वारा महात्मा बताया जाता है उसकी महिमा ऐसी महिमा है महात्मा स्थान द्वारा उचित उसकी महिमा जहां वो रहता है उस थान के महिमा से बताया जाता है उस थान थान की भी ऐसी है घी डालो जल डालो स्पर्श नहीं करता तो वो कितने असंग होगा वो पुरुष से आया था चलो तो स्थान की महिमा हो गई तो उसके रानी के पुरुष में जल डालो घी डालो बाहर निकल जाता है आत्म संबंध नहीं होता स्थान तो की महिमा हो गई कहते हैं किम यथावत पुरुष है कितने से पुरुष में वो छाया सक्षिष्ठ पुरुष में क्या आया शंका तो थान्या यतन महात्मा उसकी रहने की कुर्सी की भी ये महिमा है तो किम पुनर्स्थानी वो तो, अक्षय जो तो थान वाला जो अक्षिष्ठ पुरुष होगा अक्ष पुरुष जो अक्ष पुरुष होगा उसके क्या कहना महात्मा महिमा असंगता में उसके निरंजनत्व है असंगत्व असंग क्या कहना किम क्या कहना मैंने कई मृत कन्याय से दिखा दिया यदि अभिप्राय ऐसे तो तीन विशेष लगा दिया यहमृतम अवयम तीन विशेषण और लगाने वाले हैं इस पुरुष का मंत्र है एकमती आचक्ष्यतेत सर्वाणी सर्वाणि ये बंबेला, ये बंबेला। ये ही ही बामानी ामचक्षते पुषम ये, ये चुष पुष है चक्षुष्ट पुरुष की चर्चा है पूर्व में एक चुष्ठ पुषम चक्ष में स्थित जो पुरुष है इसी को इति आचक्षते ब्रह्मद्त्ता लोग इसको कहते हैं सम्यद वाम करके कहते हैं इस पुरुष का नाम इति आचक्षते ब्रह्म आचक्षते ब्रह्मदत्ता लोग कहते लो हैं इस पुरुष को चक्षुष्ट पुरुष को जो ये सो अक्षय पुरुषों दृश्य थे था वही पुरुष ये था पुरुष को सम्यद वाम आचक्षते ब्रह्मविधा ब्रह्मदत्ता लोग इसको सम्यद वाम करके बोलते हैं तो संवेद वाम का क्या अर्थ होता है कहते हैं एकम ही सर्वाणी वामानी अभिषम इसी पुरुष को एकम पुरुषम इसी चक्षुष्ट पुरुष को सभी जितने भी शोभनीय वस्तु है सब इसको प्राप्त होते हैं जो शोभनीय अच्छे पुण्यकर्मादि हैं शोभन सोबन, शोभनीय वस्तु वाम सुंदर अच्छे वस्तु इसको प्राप्त होते हैं इसलिए इसको संवेद कहते हैं कहा एक तम ही सर्वाणी बामानी अभिशमती इस पुरुष को ही मानी इस पुरुष को सभी सुंदर शोभनीय वस्तु जितने भी होते हैं संभजनीय वस्तु प्रापणीय वस्तु जो होंगे वो सबके सब इसके पास पहुंच जाते हैं इसलिए इसको संविध वाम कहते हैं तो इसका जो उपासक होगा इस पुरुष का उपासक उसको भी सारे वस्तु पहुंच जाते हैं शोभनीय पदार्थ उसके पास पहुंच जाते हैं कहते हैं उपासना का फल बताते हैं सर्वाणि एवं वावानी अभिशमी इस उपासक को भी सबके सब सोवनीय शोभ सामने हो जाते हैं या एवं जो इसको जानता है इस इस पुरुष को जो जानता है तो उसको भी ये सब मिलेंगे शोभन फल मिलेंगे कहा ठीक है तस्व उपास्यक गुणान्तरम दर्शेगी उसी जो अक्षिपुरुष का ही तस्व अक्षय पुरुष जो अक्षिपुरुष है उसी को उपास्यार्थी उपासना करनी है इसलिए गुणांतरम कर सकती है अन्य गुण क्योंकि दिखाते हैं तीन गुण तो पहले बता दिया है क्या तीन गुण ये अमृतम अवयम ये तीन और चौथा गुण यह है अन्य गुण बताते हैं तस्य वह अक्षय पुरुष है तो इसी उपासना करनी है इसके लिए गुण का आदान करना है गुणान्तरम दर्शन का एक तम भाषण का एतम यथोक्तम पुरुषम पूर्वोक्त जो पुरुष है जो उसे कहा संव्यम ये आचक्षते इसको संव्याम शब्द से कहते हैं लोग ये संव्यदाम है ऐसा कहते हैं कहा आचक्षते अस्मात्व्यम कहते हैं इसको तब कहते हैं यस् इस हेतु से संयुद्वा है एकपुरषो सर्वाणी संभनीयानी माने अभिशमेंगछ मैं इसपुरषो सर्वाने संभजनीयां सेवन कर वस्तु है शोभना अच्छे वस्तु है जो सोवन वस्तु है अभिसम, उसके दोनों तरफ चारों तरफ से उसके पास आ जाते हैं जो अच्छे अच्छे वस्तु होते हैं सब इसके पास पहुंच जाते हैं इसलिए उसको संवेद कहा जाता है उपासक भी इसका जो उपासना करेगा वही से हो जाएगा ये कहते हैं तथय जैसे संवेद है उसी प्रकार ये उपासक एवं विदिधम इस प्रकार जानने वाला इस आत्मा को संवेद करके जो जानता है उस उपासक को एवं सर्वाणि सर्वाणी वासमति जितने शोभन होते हैं अच्छे अच्छे वस्तु होते हैं उसके पास आ जाते हैं या यह वेद जो इसको जानता है ऐसा पुरुष से सम्यतवाम ब्रह्म उक्त सिद्धमी न अन्वर्थमंतरेण व्यक्ति बती है तथा चक्षुपुरश है ये सो अक्षण पुरुषो दृश्य है जो पुरुष है वो पुरुष चक्षुपुरुष सम्य मो सम्यम कहा ब्रह्मविद उक्ति सम्मेल आचक्षते बोला ब्रह्मदत्ता लोग कहते हैं ब्रह्मत्ता के उक्ति से सिद्ध हुआ ब्रह्मदत्ता लोग ऐसा कहते हैं क्या बोलते हैं समय होने पर भी पुरुष से समय वाम जो कहा ब्रह्मविद उक्ति ब्रह्मविद के वचनों से ब्रह्मताओं के वचनों से सिद्धम अभी सिद्ध होने पर भी न अन्य मंत्रण व्यक्ति बहुत उसके सार्थकता बताए बिना जैसे कहा वैसे उसके गुण होना चाहिए अन्यर्थ वही होता है तो उसके अनर्थ के बिना संवेदवा के अनर्थ के बिना व्यक्ति, न व्यक्ति भवती वो पश्च ही होता है ये शंकार तो स्पष्टी करने के लिए कहा क्या कहा यहाद ए तम सर्वाणी वाम बणनीयानी संभजनीयानी शोभना अभिषम्य उसकी व्याख्या ऐसे की कहा शे कस्मात यह शंका उठाई तो इस बात से उत्तर देंगे कहा अवयवात उपन्यास लेना परिहर्दी सम यत यद बाम यदातु है मन प्रत्यय हुआ है सम उपसर्ग है यत है सम यत बाम या अवैध तीन अवै अवै दिखाई पड़ जाएगा तीन टुकड़ा है सम यत बाम इसी की व्याख्या राशि में एक अवैवात उपन्यासिना परिहदी एक एक शब्द का अर्थ करते हुए संयत बाम इनके अर्थ करते हुए उसका खंडन करते हैं कि कि एक खंडन करते हैं कैसे संवेद वाम भाई प्रश्न आया तो उसको उत्तर देते हैं यस्मादिभाषण का यस्मा सर्वाणी वाम बननी संभजनी यानी शोभना अभि समझी सबके सब, सब अच्छे वस्तु इसके पास आ जाते हैं अभिगछं समय वाम ठीक गुणोपास के फल ऐसे गुण वाला का जो उपासना करेगा सम्यदान गुण वाला पुरुष का जो उपासना करेगा उसके फल उपासक के लिए फल बताते हैं क्या फल है तथा कहा तथा एवं बिलंभ भिरा, इस प्रकार जानने वाले को वही फल होगा सभी शोभन विषय उसके पास आ जाते हैं ये फल होगा ये कहा उपास्य गुणानुसार का जैसे उपास्य में गुण है वैसे उपासक में आ जाएगा जब वो सम्यदवान गुण वाला है तो यह भी सम्यधवान गुण वाला हो जाएगा तब यथा यथा उपास्य थे तथा जिस रूप से परमात्मा की चिंतन करेगा उपासना करेगा परमात्मा उसी रूप में उसको फल देंगे ऐसे होता है हाँ। जिस रूप से चिंतन करे भूत रूप से करे तो भूत संबंधी फल मिल जाएगा और परमात्मा मानकर उपासना करे परमात्मा संबंधी फल पर मिलेगा ऐसे होगा देवान देव जो यं थी मदभवक्ता देव रूप से उपासन वगैरह तो देवल ही प्राप्त होगा और भगवान समझ कर उपासन देर मुझे प्राप्त हो जाएंगे ऐसे ही चलो आगे मंत्र है एस एवं वामनी सर्वाणी बामाणी नयती सर्वाणि सर्वाणि सर्वाणि उ ाम यही वामनी भी यही है जिसको अभी समय वाम कहा था यही चक्षुष्ट पुरुष जो अक्षिष्ट पुरुष है यही बामनी भी है बामनी ऐसा ऐसा ही सर्वाणी बा... क्यों बामनी क्यों कहा कहते हैं ऐसे ही सर्वाणी बामानी नायती ये कैसा है जितने भी पुण्य कर्म का फल है सबको दिलाने वाला होता है पुण्य कर्म का फल सबको देता है जैसे जैसा कर्म उसका फल देने वाला है सर्वाणी बामानी नायती प्राप्त करवाता है ये तो परमात्मा किसलिए क्या बामनी कहा बामानी नये थी, थी बामानी वाम बामा उपद्रह करके प्राप्त है धातु है यहाँ माने पुण्य कर्मों का फल को प्राप्त करवाता है इसलिए उसको बामनी शब्द से कहा फल में तो उपत्ते है है ना इसे परमात्मा से फल मिलता है कर्म करने में जीव स्वतंत्र है फल लेने में स्वतंत्र नहीं है जीव फल लेने में यदि स्वतंत्र हो जाए तो पाप कर्म का फल नहीं लेना चाहेगा कोई भी और करता है पापकर्म ज्यादा ये किन्तु पाप कर्म का फल भी इसको देना पड़ रहा है यदि स्वतंत्र होता तो पुण्य पुण्यकर्म का ही फल लेना चाहता यह तो बहुत चालाक है पुण्य से फलम इच्छन पापम कुरान मनुष्य इतना चालाक है फल चाहते हैं चाहते हैं आम के आम सूचना चाहते हैं किंतु बोलते हैं नीम ऐसा है फल तो पुण्यकर्म का चाहते हैं सुख से आते हैं किंतु करते हैं पाप किंतु परमात्मा पाप करने वाले को पाप का ही फल देगा पुण्य करने वाले को पुण्य का ही फल देगा फल में तो फल इसी परमात्मा से ही सिद्ध होता है अन्य नहीं कर्म भी फल नहीं दे सकता कर्म तो नष्ट हो गया क्या फल देगा वो जब पूर्ण आती हो गई तो कर्म समाप्त हो गया वो मर गया कर्म मरा हुआ कर्म फल नहीं दे पाएगा जीव को पहले पता ही नहीं मैंने कहा क्या किया था पहले तो पता ही नहीं क्या फल वो कैसे फल लेगा अपना फल कहाँ ढूंढेगा वो यदि पता हो भी जाता तो पुण्य कर्म के फल चाहता पाप करो वो फल नहीं चाहता किन्तु तो? वो परमात्मा यज्ञ कर्म करते समय भी वो जीवित है और फल देते समय भी जीवित है एक व्यक्ति है वहां उसको पता है परमात्मा को पता है इसने अमक स्थान पर अमुक ऐसा कार्य किया है अमुक समय में किया है उसका फल इस प्रकार है उसको समय हो गया उसको देना है तो इसलिए सभी को पुण्य कर्म का फल देने वाला होता है इसलिए बामनी कहा उसको उपासक भी ऐसे हो जाएगा या बामनी गुण विशिष्ट परमात्मा का उपासना करेगा वो भी पुण्यकर्मा का फल देने परमात्मा से अवेयर होकर के पुण्यकर्मा का फल देने में समर्थ हो, हो जाएगा ये कहा ठीक काम कहते हैं गुणांतरम उपास्य दृश्य अन्य गुण उपास्य हो ब्रह्मा, जो तो चक्षु पुरुष है उपास्य है उसी को संवेद कहा उसी को अभी बामनी कह रहे हैं अन्य गुण उपास्य उपासना कर दिया तो गुण का आधार करना पड़ेगा इसलिए दिखाते हैं ऐसा इत्यादि भाषा में कहा ऐसा बामी यही बामनी भी यही है जो संवेद जिसको कहा था वही बामनी है स्म क्यों वामनी है कहास्मत ये सही ये जो पर परमात्मा है कारण ब्रह्म है ये ही सर्वाणी पुण्यकर्म फला पुण्यानूपम प्राणि नये प्राप्ति बहती है इसलिए वामनी है वो क्योंकि ये परमात्मा जो है सक्षिष्ट पुरुष जो कारण ब्रह्म का जिसको वही सर्वाणी वाम पुण्यकर्म बामा पुण्यकर्म फला पुण्यकर्म का जो, जो फल है उसको पुण्यनुरूपम जैसे पुण्य कर्म है उसका अनुरूप फल देना है सबको जिस व्यक्ति का जितना पुण्य कर्म होगा उसी के आधार पर फल देता है प्राणी भी प्राणियों को फल प्राप्त कराता है डाइटी बने प्रापायती प्राप्त करवाता है महत्च आत्मधात्मत्व पहले तो पुण्य कर्म अपने पास बहन करके रखेगा जब तक उनको फल नहीं देना है आत्मधर्म रूप से अपने स्वरूप रूप से रखेगा बाद में कालांतर उनको देता है इसलिए उसको बामनी कहा जाता विदुषा माना उपासक से उपासक को तो भी हो का फल होगा माने उपासक उपासक का भी फल फल यही होगा सर्वाणी बामानी नई थी सभी पुण्यकर्मों का फल प्राप्त करता है जो इस प्रकार जानता है ऐसा बताया ठीक ने कहा तब भी उत्पाद रही थी जो गुणांतर कई ही स्पष्टीकरण करते कौन कौन है तो वामी गुण का विशेषता बताई आगे कहते हैं एषौ एव भाामनेर एषः एव भाामनेर एषः एव सर्वेषु लोकेषु भाति एषः एव सर्वेषु लोकेषु भाति य एवम् देदा एषः एव भाामनेर एषः एव भाामनेर एषः एव सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति एवम् देदा एषौ एव बा भामनी यही भामनी है कहते हैं ये सर्वत्र प्रकाशमान यही है सर्वत्र प्रकाशित हो रहा, आदे तो रहा है आदित्य आदि रूप से प्रकाशित हो रहा है आदित्य चंद्र अग्नि आदि के रूप में प्रकाशित हो रहा है इसलिए इसको भामनी यानी भादिप्त धातु से भामनी बना है भाम प्रकाश अग्नि नहीं यदि प्रकाश प्राप्त कराने वाला है इसलिए भामनी कहा गया यही जो चक्षुपुरुष की जो चर्चा है जो कि अग्नियों ने जिसको कहा था कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा था अभी आचार्य बता रहे हैं को चक्षु पुरुष के रूप में बता रहे हैं क्या यशो अक्षण पुरुषो कि वही भावनी है क्यों उपासना के लिए अन्य गुण का विधान ये सही क्यों वह कहा ये सही सर्वेशु लोके शुभा सारे लोगों में ही प्रकाशित हो रहा है आदि रूप से आदित्य चंद्र अनुयाद रूप से सभी लोगों में प्रकाशित आई गई सब प्रकाश कर रहा है। सारे लोगों में इसलिए इसको भामनी कहते हैं प्रकाश करने वाला है सभी लोगों में भास रहा है प्रकाशित हो रहा है इसलिए इसको भामनी कहा यही आत्मा सर्वेशु लोकेशु भाती है उपासक का फल बताया जो इस प्रकार जानता है भामनी गुण विशिष्ट परमात्मा को जानता हो उपासना करता हो वो भी सभी लोगों में प्रकाशित हो जाता है ख्याति प्राप्त होगा ऐसा कहा गुणान्तर हम ध्यान आय उत्तवा दुपा रहे गुणांतर अन्य गुण फिर भामनी गुण का विधान कर है यहां क्यों ध्यानत्वाय ध्यान ध्यानत्वाय मने ध्यान आय उत उपासनाय ध्यान माने उपासना यही चिंता आया होता है अपने चिंतन ध्यान माने एक चिंतन जो ध्यान ध्यान बोलते हैं लोग किसी व्यक्ति किसी एक वस्तु विशेष में टिक जाता यही ध्यान होता है और क्या होता है चिंतन माने वस्तु विषय के चिंतन में डूब जाना इसका ध्यान है यही चिंता है धा युक्त युग प्रत्येक ध्यान बनता है गुणान्तर ध्यान आयो कहा उसी की व्याख्या करते हैं अन्य गुण गौन, भावनी गुण अब पहले पूर्व गुणों से अतिरिक्त तो गुण है पहले संगत वाम गुण के चर्चा की बामनी गुण के चर्चा की अभावनी गुण गुणान्तर अन्य गुण है उसको उपासना के लिए कथन करके उसकी व्याख्या करते हैं ऐसा इत्यादि भाषण का ये सू एव भावनी यही भ्रामनी है चक्षु सपुरुष है वह भ्रामनी है क्यों भ्रामनी है ऐसा ही, ही माने अस्मार्थ कारणा जिस कारण से किस सर्वेशु लोकेश सभी लोगों में भूर्भुआ स्व आदि सभी लोगों में आदित्य चंद्र चंद्र अग्नियादि रूपैर्भाति ही माने सूर्य अग्नि आदि रूप से सूर्यचंद्र अग्नियादीवूस प्रकाशिरा दीप्य मानी दीप्यते, भाती दीप्यते प्रकाशित हो रहा है क्यों में श्ताशोत्रण शाह तषा सर्विधम विभा न सूर्यो भाति न चंद्रताक नियमा भांति कुतो यमग्ने न तमे अनुभाति अति तस्य भाषा सर्विभा श्ताशत्र संग है वहां सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता उसने। सूर्य तो यह भौतिक पदार्थ को प्रकाश करेगा आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता न तत्र आत्मा तत्र आत्मा सूर्य न भांति उस आत्मा में सूर्य का लाइट काम नहीं करता सूर्य का लाइट या तो अतराय पुरुष स्वयं ज्योति बहुत ही स्वयं प्रकाश है दूसरे के प्रकाश की, की जरूरत नहीं देखो अपने जानने के लिए दूसरी किसी की आवश्यकता नहीं दूसरे को जानने के लिए चक्षुराधी इंद्रियों की आवश्यकता है बाहर घट है चक्षु के बिना ज्ञान नहीं होगा अधेरे में भी मई हूं बोलता है आदमी अपने लिए की इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है किसी के अंधा आदमी भी मई हो बता है बेहरा भी मई हो पाता है तो अपना अपने जानने के लिए किसी की आवश्यकता किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं किसी की नहीं दूसरे के जानने के लिए बाहर है साधन से जब दूसरे को जानने के लिए साधन चाहिए हमें इंद्रिया चाहिए आगे अपने जाने के लिए आवश्यकता है न तत्र सूर्यो भाती ऐसा वहां आया उस आत्मा में सूर्य प्रकाश नहीं करता न चंद्र तारक चंद्रमा तारे कोई भी उसको प्रकाश नहीं कर मा विद्यु तो भांति ये जो बिजली चमकती हो भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती कुतो अग्नि ये बेचारा अग्नि की बात ही क्या भूलोक वाला अग्नि जब इतने बड़ी देवता फेल हो ये कहां से प्रकाश करे तो भूलोक नहीं कर सकता तमेव भ उसी के प्रकाशित होने पर सभी प्रकाशित होते हैं लोहा जलाता है कब जलाता है अग्नि से स्वयं जलने पर जलाता है नहीं लोहा नहीं जला सकता पहले अग्नि से स्वयं जलेगा लाल हो जाएगा तपेगा जब तब जलाएगा इसी प्रकार ये चंद्र सूर्य आदि जितने भी हैं उस प्रकार से जब प्रकाशित हो गए जैसे अग्नि से लोहे जलने के समान हो गए तब यहां प्रकाश कर रहे ऐसा है ऐसी स्थिति है यदादित्य कदम तेज हो जगलभाष है खिलम ये चंद्रम से चालो तेजो किसी मान ये तेज मेरे तेज हैं इनका नहीं है अगर मैं अपना तेज निकाल दू ये कुछ नहीं कर पाएंगे आदिदि में जो तेज है प्रकाश है वो मैं हूं मेरा तेज एवं काम कर रहा है तमेव भ सर्व उसी से प्रकाशित होकर के सभी प्रकाशित हो जाते हैं प्रकाश करते हैं उसके पहले स्वयं प्रकाशित होंगे तब अन्य को प्रकाश करते हैं आदि इत्यादि में ऐसा है यहां तस्व भाषा सर्व भाष धातु है भाषो तृतीय भाषा उसी के प्रकाश से भाषा तृतीय भाष्य शब्द का भाषा उसी के प्रकाश से भाष माने प्रकाश उसके प्रकाश से ही सभी प्रकाशित हो रहे हैं ऐसा कहा है इसलिए यही भामनी है ये कहा माने सभी लोगों में प्रकाशित आदित्य चंद्र अग्नि आदि रूप से वही प्रकाशित हो रहा है इसलिए उसका नाम भामनी है यह अर्थ आया स्मृति मन से तो भामानी नयती भामानी प्रकाश को प्राप्त करवाता है सबको इसलिए उसका नाम भामनी है भाव प्रकाश ऐसा है। या असो अपनी सर्वेश्लोकेश भारतीय ऐसा जो जानता हो भामनी को जानता हो भामनी विशिष्ट परमात्मा को जानता हो उपासना करता हो वो भी सभी लोगों में प्रकाश वाला हो जाएगा एक अर्थ बता दिया ठीक है आदित्यादि रूपेण अश्य मानव स्तुति अंतरम अनुकूल है से यही प्रकाशित हो रहा है यही आत्मा इसमें अन्य स्थिति अनुकूल करते कौन श्री श्यता शुद्ध रूप में तस्य भाषा सर्वे निभाती ऐसा बताया भाँ ये कहा गुणोपास्य फल महा ये भावनी गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए फल बताते हैं जो उपासना करेगा क्या फल होगा कहा या एव वेद अशोभ अपनी सर्वेक्षर भाती ऐसा जो जानता हो भावनी गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता हो वेद मानी उपासते जो जानता उपासना करता हो वह भी सभी लोगों में प्रकाशित हो जाता को है। मंत्र है यदि के अथ यदू चैब्वास्म छब्द कदि चे अर्चिषमे अभीषोरह आपूर्यमाण पक्षायाेती मसा संवत्सर संवत्सरादि आदिचंद्रमश्रमशो विदुतुषोन स यहना गमयती पथ ब्रह्मपथ्य ते अथ यदूब्बास्म छव्यं यदि नर्चिषिभविषोह अन्नाक्ष आकुर्यपक्षा यादि आदिचंद्रमश्रमशो विदुतुषोन सैनाब्रह्म गमयती सदो प्रतिपद्यमाना ब्रह्मपथ्य हिम्मन आवर्तमे नवर्काम है शब्द क्वती यदि ऐसा तो उपास इसके विषय में इस सबसठ पुरुष की जो उपासना करेगा उपकोशल विद्या के जो उपासक होगा इसके लिए शब्दम कुरंती यदि माने सब संबंधी कर्म को सब्य कहा गया चाहे वो अंत्येष्टि कोई करे या न करे इसके सब संबंधी कर्म करे चाहे न करे दोनों स्थिति में अर्चिसम एवं अभिषम वे लोग ये, लो, ये उपासक लोग हैं ये क्या करते हैं अर्ची को ही प्राप्त होते हैं देखो जब ज्ञानी और अज्ञानी दो कोटि होता है ज्ञानी के तो नतस््य प्राणा उत्क्राम अंति यात्रा को स्वभागन ही जानते ऐसी स्थिति है ठीक है अच्छा वो तो कहीं जाना आना है ही नहीं जाने वाले होते हैं उपासक और कर्मी दो दो होते हैं कर्मी और उपासक दो जाते हैं कई जाने वाले होते हैं किंतु जाते समय में मशांतक तो समान जाना उन्होंने मशांतक साथ ही हो जाता है उपासक हो चाहे कर्मी मसान में जब सीता जलती है तो दो मार्ग वहां खड़े हो जाते हैं एक ज्वाला वाला एक धूम वाला एक धूम के संबंध करके जाएगा एक ज्वाला के संबंध करके जाएगा जो ज्वाला के संबंध वाला उत्तरायण मार्ग में पहुंच जाएगा अग्नि में दो चीज दिखाई पड़ेगी सीता में धूम और ज्वाला तो जो ज्वाला वाला होगा उत्तराण मार्ग पकड़ेगा उसके चर्चा करना चाह रहे हैं जो धूम वाला होगा दक्षिणा मार्ग पकड़ेगा ये कहना चाहेंगे अथ माने यदि वो एक लिए है अस्मिन सभ्यम कुरंती यदि इस विषय में इस उपासक में जो उपासक है इस विद्या का जो उपासक है इसका सभ्य कर्म करते हो या नहीं करते हों लोग उसके जो ऋतु आदि लोग जो बंधु आदि लोग सब संबंधी कर्म करे न करें माना अंत्येष्टि करे न करें दोनों स्थिति में ते अर्चंधे वो संभव भी वो ज्वाला को प्राप्त होंगे सीता में ज्वाला भाग को धूम भाग को नहीं ज्वालाहर को प्राप्त होंगे संभव नहीं अर्ची को प्राप्त होते हैं धूम को नहीं और माने अर्ची प्राप्त होने अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं जा अर्ची को प्राप्त होने से कोई काम नहीं आएगा ज्वाला को माने ज्वालाभिमानी जो देव होगा वो तत्थान में पहुंचाने वाले देवता होते हैं ये को प्राप्त होगा प्रत्येक में देवता है और अर्चिस आहार और अर्च अभिमानी देवता से कहा जाएगा अहरा दीनाभिमानी देवता के पास पहुंचेगा अहर मान दिनाभिमान देव लेना है अभिमानी देव में जाना है अहर अन्ना आपूर्माण पक्षम और दीनाभिमान देव से कहा जाएगा आपूर्व स्मर शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा पूरा हो जाता है अपूर्माण पक्षम चंद्रपक्ष शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष अभिमानी देव को प्राप्त होगा ये जो उपासक है और आपूर्यमाण पक्ष और आपूर्यमाण पक्ष मैंने शुक्ल पक्ष उस शुक्ल पक्ष से यान जिन महीने में, में सूर्य उत्तरायण होते हैं सविता उत्तरायण हो जाते हैं कि छह महीने में उत्तर की तरफ उदय होते हैं दक्षिण की तरफ नहीं उत्तर की तरफ उदय होते हैं सविता उन मास मास अभिमान देव को प्राप्त होना अयनाभिमानी देवता को प्राप्त होना उसके पश्चात पांच मास छह मास को प्राप्त हो गए एक अयन को प्राप्त हो गए उत्तरायण को प्राप्त हो गए उसके वहां से महासाभिमान देव से संवत्सरा संवत्सरम संवत्राभिमान देव को प्राप्त होंगे अच्छा और संवत्सरा और संवत्रा अभिमान देव से आदित्यम अभियान अभिमान आदित्य स्वयं देवता है पूर्व में तत्थान विशेष था इसलिए अभिमान्य देव ले रहे थे आदित्य तो स्वयं देवता है आदित्यम आदित्य को प्राप्त होते हैं और आदित्य चंद्रमशम आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त होंगे और चंद्रमसो विद्युतम उसके बाद विद्युत लोग अभिमान्य देवता को प्राप्त होंगे तत्पुरुषो अमानव तत्माने तत्स्थान वहां रहने वालों का वहां जाके पड़ गए वहां एक ऐसा दरवाजा होता है यहाँ का आगे नहीं जा सकता ढाकिया जा रहे थे एक एक डाक या लेके जा रहे जैसे डाक का थैला है उस तरह इनको ले जा रहे थे पहले अर्थी अभिमानी देवता इनको ले जा रहा था उसके बाद अहरा अभिमानी देवता ने लिया अहरा अभिमानी देवता के द्वारा शुक्ल पक्षी अभिमानी देव के पास पहुंचा फिर उस देवता ने पहुंचा दिया मासा अभिमानी देवता के पास दक्षिण उत्तरायण मार्ग माने जिसमें छह महीना था उत्तर दिशा में सविता उदय होते उन मासा अभिमानी देव आयना अभिमानी देव को प्राप्त करा दिया ऐना विमान देव ने विमान देव को प्राप्त किया और संबत्सरा विमान देव ने आदित्य को प्राप्त कराया और आदित्य आदित्य क्या किया चंद्र चंद्रमा को चंद्रमा से क्या चंद्रमा ने क्या किया प्राप्त हो गए और वहां से आगे दरवाजा ऐसा दरवाजा है इधर का उधर नहीं जा सकता उधर का इधर नहीं आगे ब्रह्म लोग है इसलिए कहते हैं तत्पुरुषों अमान तत्र स्थान तत्व ने तत्वस्थान ऐसा कहां रहने वालों के लिए एक अमानव पुरुष आया मोनु के सृष्टि में होने वाले को मानव कहते हैं वो मनु के सृष्टि के भीतर नहीं है उस ब्रह्मा जी का मानस संतान है वो आता है मनु के संतान पहले ब्रह्मा जी के द्वारा मा... उस मानस सृष्टि हुई मनुष्य मानस सृष्टि में है उसके पश्चात ये मैथुनी सृष्टि शुरू हो गई मनु के बाद तो अमानव पुरुष वहां एक आता है तो मनु सृष्टि में मनु के सृष्टि के भीतर नहीं है ब्रह्मा जी के मानस सृष्टि के अंतर्गत है ऐसा पुरुष वहां आ जाता है अमानव स ये नान ब्रह्म का मैं ये जितने भी वहां जाकर के पड़े थे विद्युत में पड़े थे उनको स माने वो जो अमानव पुरुष है मनु के सृष्टि में नहीं है जो पुरुष जो ब्रह्मलोक से आया एक व्यक्ति आया ब्रह्मा जी की जो मानस संतान है वो आया स वो म, अमानव जो पुरुष है वो मनु के सृष्टि से बाहर का पुरुष है वह एनान ब्रह्म कमेदी इन लोगों को ब्रह्म को प्राप्त करवाता है ब्रह्म लोग पहुंचाता है ऐसा कहा स देवकथा इसी को देव मार्ग बोलते हैं देव देवकथा देव मार्ग क्यों देवता प्राप्त होने वाला मार्ग है देव मार्ग इसी को उत्तरायण मार्ग को देव पथ कहते हैं देव मार्ग कहते हैं ऐसा ब्रह्मपथा यही ब्रह्म मार्ग है ब्रह्म प्राप्ति के साधन सवुण ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है यह सवुण ब्रह्मलोक पहुंचा है सवुर्ण ब्रह्म प्राप्त होगा हिरे नगर व लोग पहुंचेगा उसको पहुंचना है इसलिए ब्रह्म प्राप्ति के एक मार्ग माना निर्गुण ब्रह्म तो नहीं है सवुण ब्रह्म के प्राथ की प्राप्ति का स्थान है इसलिए कहा है। ब्रह्म पद कहा मार्ग है एटेन प्रतिपद्य माना इसके द्वारा जो ब्रह्मलोक प्राप्त हुए लोग इस मार्ग के तो द्वारा इस उत्तराण मार्ग के द्वारा जो ब्रह्मलोक प्राप्त कर गए प्राप्त होने वाले जो लोग हैं ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले लोग इम मानवम आवर्तम ये जो मनु की सृष्टि जो है ना आवर्तनशील है मान जन्म मर्म की प्रवाह चलता रहता है जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो एक ही मनुष्य के काल में न जाने हमारी कितने बार जन्म होना कितने बार मृत्यु होना है जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन चलता रहता है घटी अंद्रवत इसी प्रकार जन्मो तो मरो मरो तो जन्म यही शरीर मिलेगा कोई बात नहीं को, कोई ना कोई शरीर मिलेगा ये शरीर छूटेगा तो कोई न कोई शरीर मिलेगा वो शरीर छूटेगा कोई न कोई शरीर मिलेगा कर्म के आधार पर कौन मिल रहा है देव मिल है, शरीर मिल रहा है भूत शरीर मिल रहा है प्रेत मिल रहा है मनुष्य मिलना है पशु पक्षी क्या मिल रहा है चौरासी लाख में से जो भी होगा कर्म के आधार पर तो मिलेंगा। मिलेंगा शरीर तो मिलेगा शरीर मिलेगा फिर जाएगा जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुव जन्म प्रत्याशी शरीर होगा तो मृत्यु होगी मृत्यु होगा फिर जन्म होगा चलता रहेगा जैसे घटी यंत्र घटी ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे ये काम चलता रहता है घूमता रहना यहाँ पे घूम रहा है ये चौरासी के चक्कर में घूम रहा है इसको कहते हैं आवर्त भ्रमर भमर बोलते हैं तो ये जितमर होता है नदी में जो भ्रमर होता है वो जो पड़ा तो निकलने का संभावना बड़ा मुश्किल है उसके पढ़ने वाले के निकलना मुश्किल है इसी थी थी थी। तो इसी प्रकार ये चला हुआ जो जीव है एवं मानवम मान ये मनु इस सृष्टि में आवर्तन आवर्तनशील सृष्टि है इसमें ना आवर्तन थे न आवर्तन थे कहा फिर ये यहां इस मनु के शासन काल तक जिस मनु के शासन काल में वहां ब्रह्मलोक लोग पहुंचा है ये मनु जब तक जीवित रहेंगे इस मनु के साथ विश्लेषण लगा दिए इस मनु के इमाम इम इस मनु का जिस मनु काल में वहां गया है वो मनु जब तक जीवित है तब तक वापस नहीं होते बाद वापस हो जाएंगे आब्रम भुगनान लो का पुनरावर्तन मान मुके तथि पहुंचते पुनर्जन्मन भी देते ये का अष्टम अध्याय जैसे कहा है ब्रह्मलोक तक तो पुनरावृत्ति है या न आवर्तनते माने अपेक्षिक है इस इमम विशेषण लगा है मनु का इमम मानव इस मनु के सृष्टि में जब तक जिस चौदह मनु होते हैं बदलते रहते हैं तो जिस मनु काल में हुआ गया होगा वो मनु जब तक है माने केंद्र सरकार जब तक नहीं बदली तब तक तो उसका अस्तित्व तो रहेगा बात इतनी है जिस मनु के काल में पहुंचा है वो मनु काल जब तक होगा तब तक वापस नहीं होते यह कथा ठीक है गतिम बक् तुम आचार्यस्तु तो गतिम ते बक्ता बोला हुआ था तुम्हारे लिए गति आचार्य बताएंगे हमने तो ये ब्रह्म विद्या बताई हमारी विद्या बताई ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या भी बताई कहा था ते अस्मत विद्या आत्म विद्या उचार्य आत्मविद्यासा अवन कहा तुम्हारे लिए हमने हमारी उपासना बताई और आत्म उपासना भी बताई प्राणो ब्रह्मा कम कंभ्रंम, ब्रह्मा करके और आचार्य तो गतिमते वक्ता कहा था और आचार्य तुम्हारे लिए क्या कहेंगे मार्ग का मार कथन करेंगे इस उपासना का फल प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए मार्ग का कथन करेंगे ऐसा कहा था गतिम व आचार्य गति बताने के लिए उसके मार्ग के कथन करने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्म विद्याम अधिक गुणान एव आचार्यो अनुवादित गति बताने के लिए पूर्वोक्त जो ब्रह्म विद्या थी कम ब्रह्म खो कहा था ब्रह्म विद्या पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या कम ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खता था कम ब्रह्म खता था पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या उसी में अधिक गुणान एवं आचार्योक्त अधिक गुण बता दिया अधिक गुण क्या बताया कि एतद अमृतम अभयम ब्रम्भे होवाच एतद ब्रम्हे होगा ऐसा और यहाँ एतद इति आचकते समय बाम और बामनी भामनी ये विशेष बता दिया इस अधिक गुण गुणाने एव आचार्य अनुवादी अनुवादी का अनुअवादी पश्चात अवादी आचार्य अधिक गुणों का कथन किया जो उपासना पहले अग्नियों बताई थी गति बताने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्म विद्यायां आचार्य पूर्वोक्त जो ब्रम विद्या अग्नियों के द्वारा कहा गया ब्रह्म विद्या कम ब्रह्मा कहा हुआ ब्रह्म विद्या उसी में ही अधिक गुणान आचार्य क्या अधिक गुणान अनुवादी तो, ज्यादा गुणों को बता दिया उसी उपासना वही है उसी ब्रह्मा में गुण का आधार कर दिया अनुवादी इधानीम अब क्या कह रहे तामे वतम रहे थी अब उन्हीं गतियों को कथन करते हैं मार्ग का कथन करते हैं कहा ये कहा अथा भाष्य में कहा अथा ईरानी अब इस समय में यथोक्त ब्रम्हित गति रूच्यते यथोक्त जो ब्रमवित्ता है पूर्वोक्त तो ब्रमवित्ता उसका गति का कथन करते मार्ग का कथन करते वो कैसे जाएगा किस रास्ते से जाना उसने किस रास्ते से जाएगा कौन उसको ले जाएगा रास्ता परिचित नहीं है अपने आप जा नहीं पाएगा ले जाने वाला कौन जैसे डाक का थैला थाए, होता है ना ले जाने वाला व्यक्ति होता है डाक के थैले को पता नहीं मेरे अबू के घर में जाना है क्यों पहुंच जाएगा उसको कहांगा पहुंचाना है इसी प्रकार जो उपासक का शरीर पाप जब होगा तो उसको जाने का मार्ग का पता नहीं है तो कौन होगे ले जाने वाले किधर से जाएगा दो ही गति यह शास्त्रोक्त तो कर्म करने वाला वो दो गति उत्तरायण और दक्षिणायन दो गति की चर्चा तृतीय गति तो जायश और वाला अलग है नारकी गति है वो ये दो गति है अच्छे कर्म करने वाले के लिए दो गति उपासना सहित कर्म या केवल उपासना करे तो उत्तरणुगति और केवल कर्म कर्मकर्ता अग्नि उत्तराधिमात्मा दक्षिणानुगति यही है दो गति की चर्चा है तो अथा इधान यथोक्त ब्रह्म दो गति रुच्य थे यथोक्त मर्ज उपासना करने वाला है ब्रह्मवत्ता उपासक या उपासना की चर्चा है इसमें अब मार्ग की कथन मार्ग का कथन करते हैं कहा माने यदि भाष्य में जो यद उद हाँ, ऊ ऐसा है मंत्र में उसका अर्थ यद का येदी, येदी, उ, उ माने में है यदि शब्द कर्म करे या न करे ये विर्क के लिए उकार है, उ है विधि एव इसमें इस प्रकार जानने वाले भी इसी प्रकार के उपासक में इस प्रकार के जो गुण का आधार करके उपासना करता हो परमात्मा की उसमें सभ्यम कर्म सब सबकर्म सभ्य माने सब सबकर्म सब संबंधी कर्म को सभ्यम बोलाया अंत्येष्टि कर्म सबकर्म मृत्य कुरबंती मरने पर कुरबंती यदि तो न कुरंती ऋत्यु लोग इस व्यक्ति के मरने पर सभ्य कर्म करते हैं कर्म करते हैं या नहीं करते कोई फर्क नहीं अन्य को क्या होगा सब कर्म न करने पर प्रेतादी में जाएगा उसकी गति नहीं हो पाती है ऐसी गर्व पुराण साक्षी है अन्य लोगों क्योंकि इसके लिए कुछ ना के भी है कर्म इतने भी होता है इनके भी करे किया किंतु इसकी प्रशंसा भी है या न करे ऋत्यु लोग ऋत्यु लोग इसके सभ्यकर्म करे सबकर्म करे या न करे सर्वथा हर प्रकार से करे या न करे दोनों स्थिति में एवं वित्त एवं जो ऐसा उपासक होगा या तेना सबकर्मणा कृतना भी प्रतिबद्धो न ब्रह्म प्राप्त होती न कहते हैं तेना सवक अकृतेना भी वो सबकर्म न करने से भी सबकर्म कि नहीं करती है इसका अंत्येष्ट नहीं किया होने पर भी प्रतिबद्ध होकर के प्रतिबद्ध सन न ब्रह्म प्राप्त होती न ब्रह्म भी प्राप्ति नहीं करेगा ये बात नहीं दो बार नकार रहे प्राप्ति करेगा ही सबकर्म कोई न करे तब भी ब्रह्म प्राप्ति होगी उसकी न सकृत सवकर्मा अच्छ कश्चन अभ्यधिको लोक अथवा इसको सबकर्म करने से कोई विशेष लोग मिल जाए ये भी नहीं क्यों न कर्मा वर्धते नो कनियान ग्रद्धार ने कोई है कर्म से बढ़ता भी नहीं आत्मा कर्म से हानि भी नहीं न कर्म से हानि भी नहीं इसकी न ही कृतो न कृत न चाष्य सर्वभूत अर्थविकास गीता चतुर्थ अत्याग है तृतीय त्याग इसके लिए कोई प्रयोजन न कर्मणावर्धते नो कनियान कर्म से बढ़ता भी नहीं है कोई वृद्धि विशेष हो जाए ये भी नहीं उस ज्ञानी के लिए और न करनी उसका न करने से हानि भी नहीं होगी कोई बिगड़ने वाला भी नहीं उसका करने से कोई लाभ भी नहीं न करने से कोई हानि भी नहीं अन्य के लिए करने से लाभ होगा न करने से हानि होगी किंतु इसके लिए नहीं ऐसा कहा है यदि स्मृत्यंतर अन्य श्रुति ऐसी बोलती है वृद्धार्मति ऐसी बोलती है इसलिए सबकर्मणी अनादरम दर्शन है सबकर्मे में अनादर दिखा दिया सब कर्म करे या न करे करके उस उपासना के विषय में सब कर्म हो या न हो तो सब सवकर्म अनावर दिखाती हुई स्थिति विद्यांश तौती उपासना की प्रशंसा करती है यहाँ ये वाक्य प्रशंसा में तात्पर्य रखता है ये नहीं कि उसके सब सबकर्म नहीं करते हैं बाद में करते हैं सब कर्म होगा लेकिन उसके प्रशंसा में तात्पर्य यहाँ उस उपासक की प्रशंसा ना पुना न पुनः सबकर्म एवं विदो न कर्तव्य विधि ऐसा विधान नहीं करती कि ऐसा जो उपासक होगा वह सबकर्मा नहीं करना चाहिए ऐसा विधान नहीं करती कर यह तो उसकी प्रशंसा कर, कर रही है स्तुति कर रही है न पुनः सबकर्म एवं विदो न कर्तव्य विधि ऐसा नहीं बोलती श्रुति इस प्रकार उपासक जो होगा उसके सबकर्म नहीं करना चाहिए ऐसा यहाँ नहीं बोल रही है उसकी प्रशंसा कर रही है ये वाक्य प्रशंसा में तात्पर्य है माने अन्य को क्या होगा हानि होगी अन्य व्यक्ति की जो उपासना नहीं है जिनके जीवन में उनके लिए हानि होगी सब कर्म न करने से किंतु इस पर हानि नहीं होगी करके प्रशंसा की जा रही है यही कहना चाहते हैं समय हो गया है यह रखेंगे फिर बताते हैं ओम तो आप सर्व ब्रह्म उपनिषदम मां ब्रह्मा कर्णमस्तिया